द्रम कर्णे स्वे भद्रम पशे मिंग स्पष्टुवादशे ओ शांति शांति अथर्वेदी मांगल के कार्य का अला प्रक्रम के पच्चीसवे कार्य आरम्भ हुआ है जिसमें बौद्धों में जो दो वाद है बाह्या है सौ प्रांतिक वैवासिक दोनों ने कहा बाह्य विषय को भी स्वीकार करना पड़ेगा तो नहीं तो प्रत्यय में वैचित्र नहीं ज्ञान में वैचित्र नहीं आएगा ज्ञान एक ही प्रकार का होता है कभी नीलाकार कभी पिताकार रत्ताकार ऐसा ज्ञान होता है तो विषय तो नहीं आना चाहिए तो विषय है मानना चाहिए एक तो बात दूसरा है उन्होंने तर्क दिया जब अग्नि आदि के दहा होता है दाह जन्य हमें दुख होता है कोई भी हो चाहे विषय न हो कहने वाले होंगे विषय का अपलाभ करने वाले होंगे उनको भी होगा, शादी दे करके कहा बाह्य विषय नहीं है अब सिद्धांत में तो आगे बोलेंगे विषय के बारे में क्या स्थिति है सिद्धांत में बाह्य विषय है भी नहीं भी है क्या तो आरोपकालीन श्रद्धि के विचार से देखते हैं तो बाह्य विषय मानी व्यावहारिक विषय है और अपवादकालीन स्थिति से देखते हैं तो बाह्य विषय नहीं है नीति नीति आदि के द्वारा निषेध हुआ इसे मुंडक में सप्तम मंत्र और द्वादश मंत्र को विचार करें तो कोई विषय होना संभव नहीं तो यह अपवाद रूप से सिद्धांत दिखाएंगे अब यह विज्ञान का आदि बहुत खंडन करेगा बाह्य विषय नहीं हो सकता बिना विषय के ज्ञान है ऐसा सिद्ध करेगा उसको सिद्धांत भी अनुमोदन करेंगे उस ठीक है विज्ञानवादी तो बौद्धों का मत इतने में स्वीकार नहीं होता है सिद्धांत में सिद्धांत में उस विज्ञान का भी खंडन करेंगे विज्ञान पैदा होता है बोलते ना वो भी या विज्ञान शब्द से बौद्ध लोग वृत्ति ज्ञान को लेना चाहते हैं परमार्थ ज्ञान है मानते हैं उसको और सिद्धांत कहेंगे स्वरूप ज्ञान को लेकर जैसे बाह्य विषय नहीं है वैसे विज्ञान भी पैदा नहीं होता जैसे बाह्य बाह्य विषय उत्पन्न नहीं हो सकता उसे ज्ञान भी नहीं हो सकता सिद्धांति अट्ठाइस नंबर के कार्य का भी खंडन करेगा तीन कार्य का भी विज्ञान का आदि बहुत बाह्य अर्थ का अपलाप करेगा बाह्य अर्थ नहीं है ये सिद्ध करेगा हमें भी वो इष्ट ही है जब निषेधकालीन स्त्री को लेकर के देखे बाह्य अर्थ नहीं होता इष्ट है तो विज्ञान में फर्क आ जाएगा इतने मात्र से कोई बौद्ध बद्ध नहीं आने वाला है समुप्राय लोग बोलते हैं कि छिपे हुए बहुत है ऐसा नहीं आ सकता क्योंकि ठीक से देखते नहीं है पुस्तकों को ठीक से मंत्रों के ऊपर ख्याल नहीं है लोगों तो का ठीक से ध्यान दे तो यहां विरोध आने वाला नहीं है उनके साथ ऐक्य होने की संभावना नहीं है हाँ विषय अपलाभ के लिए जब न्यानाना स्थिति की जल स्मृति के ऊपर हम देखते हैं तो विषय नहीं है यह सिद्ध तो होगा अपवादकालीन अब बात है और विषय होता है आरोप कालीन विषय अध्यारोप और दो युक्तियां हैं परमार्थ सत्ता में देखने पर विषय का अभाव होता है व्यावहारिक सत्ता में विषय का अभाव नहीं होता ये गौड़ाचार्य शंकराचार्य जी के मतलब है।, है सारा संसार सृष्टि परमात्मा से हुआ बोलती निषेध करती है नहीं है करके दो प्रकार की श्रुतियां हैं उसी प्रकार से अर्थ किया है तो यहाँ विज्ञानवादी बहुतों का कहना है कि में था टीका तो नहीं होना चाहिए में। हो तो। तो हो है। या आपत्ति के द्वारा बाह्य विषय की शिक्षा अर्थापत्तिमाण दूसरा क्लेश जन में दुख हो रहा है दुख का अपलाप नहीं कर पा रहे इसके मतलब विषय को मानना पड़ेगा विषय मेरा दुख ना बता ये दो अर्थापत्ति के द्वारा बात प्राप्ति होने पर विज्ञानवाद में हुए थे विज्ञानवाद उचार्य गौरपादाचार्य उद्भावन करते विज्ञानवादी करतेमित अनिमित्व्यूत दर्शना सनिवृत तो या इस युक्ति दर्शनाथ तुमने युक्ति देखा वैरुक्त वैशित्र विज्ञान में जो वैचित्र भी युक्ति देखा उसके बिना वह नहीं सकता इसे भाइयार माना है तो संग्लेष एम ने युक्ति लगा करके कहा कि भाइया का है ये तुम्हारे द्वारा कहा जाता है प्रयास। क्यों तो हम जो मानते हैं माया, विज्ञानवादी को दुर्भर कराए निमित से हम तो जो निमित्ता है निमित्त नहीं है वास्तव बिना निमित्त के ज्ञान आकार धारण कर लेता निमित्ता से बता। हम बताऊत भूत हम यथार्थ वस्तु को देखने वाले जो बाह्यारे करके बोलते हो जब विचार से जाएंगे तो से मिलेगा तो उसका कारण मिलेगा फिर उसका कारण मिलेगा उसका कारण करके करके वो अंतिम में विज्ञान मिलेगा विज्ञान में जाकर के सबका अपलाप होगा शब्द और विषय जीतने में सबका अपलाप हो जाएगा इसलिए विज्ञान विशेष रहना है तो इस तरह से विचार से देखने पर विज्ञान शिक्षक तो कुछ भी नहीं है बाह्यार नहीं विज्ञानवादी का है कैसे सिद्ध करेंगे ठीक है अस्तु आराम वस्तु क्षति चलो मान लो आ, तो क्या होगा प्रज्ञाप्ति में समित रहने से क्या वस्तु क्षति होगी कहा हम कहते हैं कि नहीं, तो नहीं मानते निमित्त को निमित्त नहीं मानते हम हम भूत दर्शन है हमारे पास यथात दर्शन है विज्ञानवादी कहता है मतांतरे प्राप्त तन निराकरण उचित विज्ञानवादी नैभाषिक शुत्रिक मतांतर हो गए बाहवादी हो गए उनके मत मतलब प्राप्त है बाह्य विषय उन्हें युक्ति से सिद्ध किया उसमें उसका निराकरण कहा जाता है विज्ञानवादी के द्वारा खंडन किया जाता है तो कि तो उसमें प्राप्त है बाह्य विषय सौत्रांतिक वहभाषिक के मत मतलब में प्राप्त है विज्ञानवादी तो के द्वारा खंडन किया जाता है श्लोक से तात्पर्य मतारिका का तात्पर्य बताते पहले अत्र उच्चत करके कहा विज्ञानवादी बौद्धों का शब्द ऐसा होगा ये बोलेंगे क्या बोलेंगे अरे भाष्य का विज्ञानवादी बौद्धों के तरफ से लिख रहे हैं ठीक है ठीक है।, है आप जो बोल रहे हो ज्ञान जो होता है निमित्त के सहित होता बोला। है बोला ठीक है बाढ़ एवं इस प्रकार ठीक है प्रज्ञम ते सन द्वय संश एक तो द्वैत बाह्य विषय दूसरा क्लेश ये दो तुमने अति दिया है द्वय बाह्य विषय और क्लेश माने कष्ट ये दो उपलब्धि क्लेश की उपलब्धि की उपलब्धि ये युक्ति से बताया था उसके बिना वैचित्र नहीं आना चाहिए विषय के बिना और एक विषय के बिना ताहा दाह ने दुख नहीं होना चाहिए ये जो कहा इससे तत्व या तुम मानते इस बात को बाह्य विषय को मानते हो ठीक है थीरी भवता तब तक तुम डटे रहना इसी बात में डटे रहना बदलना नहीं आगे विज्ञानवादी बहुत बोलता रहो तब तक रहो युक्ति दर्शन तथा कारण इत्यत्र इसमें तुम थिर में युक्ति दर्शन जो है युक्ति से देखा है ना तथात्व तथा तो अभ्युगम है वस्तु ज्ञान का विषय होता है इसमें अभ्युपगमे स्वीकार में कारण मान वस्तु में तत्व तो कारण होता है वस्तु कारण बन जाता है इसमें तुम स्थिर होकर न ज्ञान में वस्तु कारण बन जाता है यथात्म अभ्युपगमे वस्तु न कारणम मान युक्ति दर्शन कारण वस्तु ना यथात्म अभ्युपगमे युक्ति दर्शन कारण ऐसा मिलने जाना वस्तु के यथार्थ ज्ञान में युक्ति जो दर्शन है युक्ति से जो देखा है वो कारण बना हुआ है इसमें तुम डटे रहना तक रह सकते हो ललकार विज्ञानवादी बोलता ग्रूही किम तथा तो ये वैवाषिक शब्दांतिक बाह्यार्थवादी बोलते ठीक है हमने बोला युक्ति से देखा है ये बाह्यार्थ है तो क्या आएगा तुम क्या बोल सकते हो ग्रूही किम तथा फिर इसे क्या होगा ऐसा कहा तो उच्चते विज्ञानवादी बोलता है तथा बोल एक नंबर पता युक्ति दर्शन बाह्य अर्थ हमने युक्ति देखकर के बाह्य तो को किया है तो इससे क्या हमें हानि होने वाली है ठीक है, है। तो द्वारा कहा जाता है निमित्त से प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत निमित्त क्या है ज्ञान का आलम्बन करके माना गया जो विषय वास्तव में विषय नहीं है प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत जो ज्ञान का आलंबन रूप से जिसके बिना ज्ञान नहीं होकर अभिमान है केवल प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत प्रज्ञप्ति का जो आलंबन बना हुआ है उसका अभिमान बना हुआ विषय है घटा घटाधेर जो घटा अधि न हो तो घट का ज्ञान नहीं होगा ये बोलना चाह रहे हो तुम यही है घटाधेर अनित्व को घटाधि निमित्त नहीं होता ज्ञान हम कहते हैं निमित्त नहीं बनेगा घटादि विज्ञान का आदि बहुत तुमका है अनित मैंने अनालंबन तुम वो ज्ञान के लिए आलंबन नहीं होगा घट के बिना ज्ञान हो जाता है घट की आवश्यकता नहीं है नावल वैचित्र अहेतुत्व घटादि वैचित्र का हेतु नहीं है हम ऐसा मानते हैं हम ऐसा मानते हैं घटादि जो है ज्ञान में वैचित्र का कारण नहीं हो सकता है असमी ईष्यते हम ऐसा मानते हैं कहा निमित्त निमित्त से इष्यते भूत क्यों हम घट आदि को कारण नहीं मानते हैं विज्ञान में तो कहते हैं भाई चित्र में कारण क्यों, का भाई क्यों? में ना कथम बाह्य अर्थवादी ने पूछा क्यों कैसे विषय के बिना कैसे ज्ञान होगा कहते हैं विषय है ही नहीं क्या उसके अधीन ज्ञान होना है भूता दर्शनार्थ हम तो वस्तु स्थिति में देखते हैं खाली युक्ति से नहीं चलते वस्तु स्थिति में देखते भूत दर्शनार दर्शनार्थ ही कहा परमार्थ दर्शनार्थ हम पारमार्थिक वस्तु को देखते हैं जिसको घट करके बोलते हैं घट बनना है ज्ञान का बोलते हो किंतु घटनाम की वस्तु होता ही नहीं जैसे वातावरण विकारो वेदांत में है वैसे यहां भी है सब कपला भी तो करना है परमार्थ दर्शन दर्शन होगा परमार्थ दर्शन जब परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो घट जिस ज्ञान के लिए घट निमित्त बनना था घट है ही नहीं क्या निमित्त बनेगा वहां तो बिट्टी है ये परमार्थ दृष्टि है घट है नहीं क्या निमित्त बनना होता घट तो निमित्त बने न बने विचार करते घट है नहीं ऐसे विज्ञान का भूत दर्शन माने परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन से हम बोलते हैं निमित्त से अनिमित जिसको तुमने निमित्त माना वो निमित्त नहीं होता ये हमारा कहना है नहीं घटो यथाभूत विरुद्ध रूप दर्शन शरीर तरह राष्ट्रीय जब घट जो है ना घट मिट्टी से अतिरिक्त रूप से घट मिलेगा ही जब घट का यथार्थ स्वरूप देखेंगे बाहर बाहर तो घट बोला जा रहा है यथार्थ स्वरूप देखेंगे मिट्टी से अतिरिक्त मिलने वाला है घट कहा है जो ज्ञान के लिए निमित्त बने ज्ञान के लिए निमित्त बने त्य मिट्टी से अतिरिक्त घटना आपकी कोई वस्तु नहीं है फिर घट कैसे निमित्त बनेगा ज्ञान के लिए वस्तु ही नहीं गटा है तो क्या निमित्त बनेगा तुमने कहा था ना विषय के वैचित्र होने के कारण ज्ञान में विषय बिना ही हो रहा हो विषय है ही नहीं आसन जिसको कहोगे उसके कारण रूप जाएंगे तो वो खो जाएगा विषय काम हो जाएगा बहुत दर्शन ये कहता तो है दो नंबर की टिप्पणी यथारूत घट अपेक्षा परमार्थ स्वरूप घट की अपेक्षा करके परमार्थ है मिट्टी वास्तव में मिट्टी भी परमार्थ नहीं है उसके भी जो कारण वृक्ष जाएंगे तो वो भी अपलाभ हो जाएगा परमार्थ रूप में तो सबका अपलाभ होकर एक ही विज्ञान बचेगा यथा बोध मृत रू को दर्शन से अश्वास भिन्न होता है ना इस प्रकार वो मिट्टी से घट अलग हो नहीं सकता की दिया जैसे घोड़े से घोड़ा से भैंस अलग होता है उस प्रकार उस मिट्टी से घट अलग हो ही नहीं सकता तो हम कहते हो कोई घटा का ज्ञान हो रहा है घट के कारण ज्ञान हो घट है नहीं वस्तु दृष्टि से देखते तो मिट्टी है वहां अथवा पटों वा तंतु तिर उसी प्रकार पट व्यवहार होता है युक्ति से पट का ज्ञान होगा तुम्हें तो वाही विषय है मानोगे तो वहां पर धावरा से अतिरिक्त पट मिलने वाला ये भूत दर्शन यथार्थ दर्शन है यथार्थ दर्शन है तंतु तंत्र तिर गया और तंतु भी उसके कारण दृष्टि में जब तो वो भी नाम मात्र हो जाए कुछ होता ही नहीं अंश से अतिरिक्त तंतु भी नहीं तंतु भी है तंतु के जो कारण अंश बोलेंगे इत्यादि उत्तर उत्तर भूत है इत्यवतर उत्तर उत्तर भूतर्शन इस प्रकार से आगे आगे के कारण देखते चलेंगे तो नीचे वाले हो जाएंगे वस्तु तो किसके आकृत निर्धारण करना ज्ञान ने वस्तु तो ने तो क्या आकृत बनाया विषय तो के वैचित्र के बना ज्ञान वो वैचित्र नहीं हो सकता बोलते हो विषय आई नहीं तो क्या वैचित्र आना अपनी तो तो देखने पर कार्य दृष्टि खो जाती है वस्तु ही नहीं मिलेगा फिर बाह्य वस्तु क्यों निमित्त बनेगा ज्ञान का उत्तर उत्तर चलेंगे तो क्या होगा कहते कहां तक चल रहा आश्वत शब्द प्रत्ये निरोधा चलते चलते जहां तक शब्द और ज्ञान का विषय समाप्त नहीं होगा तो तब तक चलता रहेगा धारा कारण कारण कारण होता रहेगा का। आ तो यहां पर अभिविधि में वहां तक जब तक चले जब तक ज्ञान हो धट ज्ञान पट ज्ञान चट ज्ञान बोल के बोलते चलते हैं जब तक कारणों में चलेंगे जब तक शब्द और ज्ञान का निरोध नहीं होगा तब तो तक, तक चलते रहे चलते रहेंगे तो क्या होगा आगे अशब्द प्रत्य निरोधा नहीं है हम हम तो कोई सब यहाँ पर निमित्त प्राप्त करते ही नहीं हम निमित्त तो होता ही नहीं है हम कारण कारण दृष्टि वही सत्य होता है तो अंत आन्त, अंतिम जाकर के जब तक ये ज्ञान की धारा और ये शब्दों की धारा समाप्त हो तो तब तक चलने के बाद में कुछ बचे गए हैं विषय बचे गए कोई परम कार्मान मात्र ज्ञान में कल्पना है कोई बचेगा इसलिए सब समाप्त तो हो, हो जाएगा चार्द प्रत्यय निरोधा यदा घटे घट को मिट्टी रूप से निश्चय करने पर क्या होगा घट शब्द हो जाएगा घट शब्द भी निरोध होगा घट ज्ञान भी निरोध तो होगा घट ज्ञान नहीं होगा जब मिट्टी ज्ञान हो गया वृत्ति का है समझ गया तो घट ज्ञान भी नहीं उसका घट शब्द का प्रयोग भी नहीं करेगा इस तरह से एवं वृत्तिया इस तरह से सकल शब्द प्रत्यय निरोधे जितने शब्द प्रयोग करेंगे घट का कारण मिट्टी है मिट्टी का कारण जल है जहां तक चलते जलेंगे सकल शब्द और सकल ज्ञान कार्य रूपी ज्ञान जो कार्य का ज्ञान होगा का, कार्य नहीं रहेगा ज्ञान भी रहेगा सबका निरोध होने पर विज्ञान मात्र अवशिष एक विज्ञान ही रह जाएगा एक विज्ञान रह जाएगा यदि ना विज्ञान अतिरिक्त बाह्य वास्तविकता है विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य विषय नहीं है विज्ञान वाद ब्रोधों का कहना है हैं अथवा अथवा ऐसा होगा या भूत दर्शनात्म नहीं अभूत दर्शनार्थी पाठ लगाया जा सकता है निमित्त से अनियमितत्व इश्यते भूत दर्शन एक पदाता समझो अभूत दर्शनात् पाठ लग है कैसे लगेगा इसी प्रकार विज्ञान में जो घटादी तो दिख रहे हैं अथवा मिट्टी आदि में घट आदि लिख रहे हैं अभूत दर्शन है असम मैंने प्रातवासिक क्षमता वाले हैं अथवा अभूत दर्शनात् ऐसा भी लग जाएगा पार्ट पाठ बाह्य दस्य अनिमित्व अभूत का दर्शन होने से वास्तविक वस्तु वस्तु का दर्शन होने से अग, ये क्या निमित्त तो, अनिमित्त तो हो जाएगा हम ऐसा मानते हैं कैसे रज्वादव एवं सर्पाधि जैसे रज्वादि सर्पादि होते अभूत दर्शन होता है वो वास्तविक दर्शन नहीं है वास्तविक दर्शन तो रज्जु है जो सर्प देखता है वास्तविक दर्शन नहीं है रज्वादव एवं रज्वाद हो सर्पाधे रज में सर्वतर दर्शन है ना भूत दर्शन नहीं है अभूत दर्शन है अब अवास्तविक है रूप के दर्शन मरुभूमि में जल दर्शन ऐसा सब अभूत दर्शन है इसी प्रकार है विज्ञान दिख रहा है डटादि रूप ऐसा हो जाएगा भ्रांति दर्शन विषय बाद से निमित्त से तो क्यों निमित्त अनिमित्त इसलिए होता है हो, भ्रांति ज्ञान का कारण होता है भ्रांति ज्ञान जन्य होता है जैसे ऋतु का सर्प, भ्रांति का कारण है भ्रांति का कारण भ्रांतिजन्य है ब्रह्म ज्ञान है वो निमित्त नहीं बनता इस प्रकार है भ्रांति दर्शन विषय भ्रांति ज्ञान का विषय होने के कारण से घटा आदि जो बोलते हैं ना भाई ये विषय वो भ्रांति काय है अज्ञान काव्य बुद्धि होने पर खो है भ्रांति दर्शन विषय भ्रांति ज्ञान का कारण होने से निमित्त से तो अनियमितत्व भवित निमित्त जो होता अनिमित्त ही रहेगा ज्ञान के लिए कोई निमित्त नहीं बनेगा तदभावे अभाव भ्रांति के अभाव में वो विषय नहीं रहेगा सर्प की भ्रांति हो गई थी भ्रांतिजन्य था जब भ्रांति खो जाए अज्ञान हट जाए तो सर्प भी अभाव हो जाएगा वो विषय भी नहीं रहेगा तद अभावे अभाव भ्रांति के अभाव काल में वो विषय का अभाव हो जाता है तद अभाव अभाव भ्रांति भावे विषय से अभाव भ्रांतिजन्य वस्तु होता है भ्रांति के अभाव होने पर विषय नहीं रहेगा तत्सत्व तत्सत्व तद अभावि सत्य विषय सत्य प्रांति अभाव विषय अभाव देखा सर्प आदि में देखा है जब तक भ्रांति सर्प होता है भ्रांति नहीं तो सर्व नहीं होता इसी प्रकार यहां भी है घटादी जो देख रहा है तुम्हें कि भ्रांति है भ्रांति से दिख रहा है नहीं सुषुप्त समाहित माम भ्रांति दर्शन भाव में आत्मविपरी बाह्य या आत्मा हमारे कोई विज्ञान है क्षण शब्द से कहा है Sea, नहीं सुसुप्त समाहित और मुक्त आ रहा तो सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा तो एकाग्र होकर के कोई ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति होगा विशेष चिंतन में डूबा हुआ होगा सुसूप्त व्यक्ति समाहित व्यक्ति और मुक्त व्यक्ति इनका इनको क्या होगा ब्राह्मण और सन्पुर में भ्रांति दर्शन नहीं होता सुसुप्तिकाल में भ्रांति दर्शन नहीं है भ्रांति ज्ञान नहीं है और समाहित एकाग्र चिंतन काल में भी नहीं है मुक्ति में भी नहीं है मुक्त व्यक्ति में भी तो नहीं है नर्शन के अभाव में आत्म व्यतिरिक्त बाह्य अर्थो नज्ञान से भिन्न बाह्य अर्थ कोई मिलता नहीं जो व्यक्ति बैठे हैं उनके अपने स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु नहीं मिलता नहीं देखा है भ्रांति के अभाव होने पर वस्तु का अभाव होता है ये इसके लिए त्रिष्ठान नहीं उन्मत्त अवगत वस्तु अनुपत्त ही तथा कर देते दे। देखो पागल को जैसा दिखता है कुछ को कुछ दिखेगा उसको दिखे के, जो उन्मत्त के द्वारा देखा गया वस्तु को अनुपत्त जो होगा ठीक दृष्टि वाला होगा जो पागल है उसको वैसे दिखेगा क्या नहीं तुम तो उन्मत्त के समान हो उसको कुछ बोल रहे हो ऐसा बोल रहा देखते हैं नहीं उन्मत्त अवगतम वस्तु उन्मत्त रहे जो जाना पागल ने तो समझा जिसको कुछ समझा गलत तरीके से समझा है उस वस्तु को अन्य जो पागल नहीं है जो उनके द्वारा वो वैसे ही समझना होगा क्या नहीं वैसा नहीं जानता दूसरे ही समझता है एक रज्जू को सर्व समझता है और एक रज्जू को रज्जू समझता है वहां अंतर है अंतर होता है एक अधिष्ठान को जानने वाला होता है एक आरोप को जानने वाला होता है आरोप के जानने वाला उन्मत्त के समान है पागल है कुछ को कुछ बोले तो पागल है अब क्या उत्पत्त है पागल तो क्या है कुछ को कुछ बोलता है तो पागल है ये द्वैत दर्शन उपलब्ध संपलब्ध इससे क्या होगा इस तर्कों के द्वारा इस होता है जो द्वैत दर्शन कहा था ज्ञान के लिए जो कारण द्वय द्वैत दो अवय वाला वो तो द्वैत द्वय बोलते है द्व अवय तीर्थाय होना था किन्तु विकल्प से अय आदश हुआ है तयश अ द्वितीय होता है द्वय होता है द्वय है द्वैत द्वैत तो दर्शन कारण नहीं है संकलेश में संकलेश की जो उपलब्धि है दुख की उपलब्धि वो भी खंडित हो गए उसके न होने पर भी विज्ञान ऐसा आकार बना देता है कैसे होगा पूर्व पूर्व भ्रांति से सिद्ध हो जाएगा टीका ऐसा विषय न हो तो ज्ञान कैसे उसके पहले ऐसी भ्रांति वो थी उसके पहले भी भ्रांति आज काल से चल रहा है भ्रांति तो के कारण हो जाएगा वास्तु में बाहर विषय होने की आवश्यकता हो, हो जाता है देखो जिस व्यक्ति ने कभी सर्प नहीं देखा है जीवन में टीवी वी में देख लिया तो आगे सर्प को जानता कि नहीं सर्व समझता कि नहीं समझता हो समझ लेता हो सत्य सर्प होना कोई जरूरी नहीं है आगे संस्कार डालने के लिए संस्कार पड़ता जाएगा जैसे टीवी में देख लिया सर्व को सर्व देखा नहीं था तो आगे उसका संस्कार बनेगा कि नहीं बनेगा सर्व बन जाएगा फिर संस्कार के का कारण फिर सर्वस्मरण हो जाएगा रहे चलता रहेगा वो इसी तरह है भ्रांति से चलता रहेगा अभी जो भ्रांति हो रही पूर्व संस्कार के कौन पहले भी ऐसी भ्रांति हुई थी उसके पहले वाले भ्रांति उसका कारण है ये अनाधिकाल से चलता रहेगा विषय होना कोई जरूरी नहीं है भ्रांति सिद्ध हो जाएगा सर ऐसा बोलना चाहेंगे अभी अष्टीकरण करेंगे टीका टीका से देखें तुर्वाध विभचित कहा बाढ़ इत्यादि कहा देखो प्रज्ञते समय पूर्व पक्ष के आधार पर बोला गया है भाई के आधार पर है सिद्धांत यहां पर रहा है कौन विज्ञानवादी बहुत तुमने जो कहा ज्ञान सनिवित होता है करके कहा उसमें स्थिर होके बैठे जाना अपने विषय से विचलित नहीं होना जितनी शक्ति तुम्हारी देखते हैं विज्ञान का विज्ञान जो है निमित्त सही होता है बोलना चाह रहे हो प्रज्ञा तुमने जो कहाष उपलब्धि दर्शनार्थ ये तुमने दो युक्ति देखी है एक तो द्वैत ज्ञान होता है माना वैचित्र ज्ञान होता है और दूसरा दुख होता है विषय में हो तो कैसे वैचित्र होगा ज्ञान में और विषय में हो तो दुख कैसे होना ये दो तुमने युक्ति देखा युक्ति के आधार पर हो रहा तुम मानते तो उसमें तुम थीर रहो जरा हटना में कारण विषय तुम्हारा है युक्ति दर्शन युक्ति से जो दर्शन हो रहा है युक्ति दर्शन वस्तु के यथार्थ स्वीकार में कारण होता है युक्ति दर्शन जो मान रहे हो युक्ति दर्शन कारण वस्तु यथार्थ अभ्युग में तथा तो अभिमय उसमें कारण होगा युक्ति दर्शन जो कहा इसमें डटे रहा कहा अच्छा ठीक है हम देखते हैं द्वितिना स्तव तर्क प्रधान उत्पाद जो तुम द्वैती हो विषय को मानव बाहर उसके आधार पर ज्ञान में आकार आता है मानव तुम तो द्वैती हो द्वैति हम तो एक हैं एक ही विज्ञान है क्षणिक विज्ञान हमारा है हम द्वितीन अद्वैती है वेदांती लोग अद्वैती होते हैं वैसे हम भी हैं। हाँ। ये विज्ञानवादी बहुत शब्द है ये। अभी सिद्धांत का नहीं शुरुआत सिद्धांत हुआ सिद्धांत अट्ठाइस अट्ठाइस से जो कुछ बोल रहा होगा बोलेंगे। इसके उत्तर में कोई देश देंगे अभी विज्ञानवादि बहुत बाह्य अर्थवादी का मतलब खंडन तर्क द्वैती तर्क प्रधान होता है तर्क प्रधान हो, होते हो तर्क से जो जैसे आजा सूर्य वैसे बोलने वाले हो द्वैती लोग होते हैं विज्ञान पानी बहुत हम तो अद्विती एक विज्ञान को पे सारी कल्पना है तो तुम्हें जो है ना तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा खाली जैसा देखा वैसे मानना ठीक नहीं क्यों द्वैती हो द्वैती का तर्क प्रधान होता है खाली जैसे प्रतीति हो गई वैसे वस्तु मानना ठीक नहीं होता द्वैत तर्क से देखो विचार करो वास्तविक वस्तु है कि नहीं जो विज्ञान के लिए निर्मित बनने वाला वस्तु है कि नहीं कहता है मुख्य तर्क होता है तुम्हारे यहाँ न प्रती केवल प्रतीसे देखा उसमें शरण आश्रित नहीं होना चाहिए जितना देखा उतना ही नहीं बोलना चाहिए चार तर्क लगाओ ना युद्धि स्थिर तुमने जो प्रती के आधार पर कहा कि जो देखा गया है बाहर में वह चित्र के कारण का वस्तु जो बाह्यार्थ वस्तु है तो तथा प्रज्ञप्ति विषय तो, तो, तो ज्ञान का विषय है वस्तु तुम तस्वीर उसको कारण कारण क्या प्राग उक्त युक्ति दर्शन तुमने जो युक्ति बताया था यही यही कारण बनाया तुमने अगर वस्तु में वैचित्र न होता तो ज्ञान में वैचित्र नहीं आता यही तो कारण बताया ना युक्ति दर्शन सुन है इस विषय में कौन स्थिर भावना तुम जरा इसमें डटे रहना बदलना नहीं विज्ञान बाजी बौद्ध ने कहा ललता आगे बोलते विचार दृष्टि में अवस्ट अहम बढ़ते किम तथो दूसरा गुरु पृछ खाली युक्ति में नहीं हूँ विचार दृष्टि से बोल रहा हूँ बाह्य अर्थवादी बोलेगा विचार दृष्टि में अवस्था विचार दृष्टि कोई लेकर के बैसहारा लेकर के बोलता हूँ बढ़ते रहता हूँ क्यों तक तो तो फिर हमारे ऊपर दोष क्यों देने जा रहेगा तुम तो फिर तो रहो उसमें करके ऐसा क्यों ललकार रहे हो ये पृथ्च की ऐसा कहा ब्रूही क्यों तक हमने ऐसा मान लिया तो क्या आपत्ति है हमारे ऊपर बोलो ये बाह्य अर्थवादी बहुत तो बोलता है विज्ञानवादी से अच्छा तत्र उत्तराधम तत्र तत्र उत्तराधम पाठ है उत्तरार्थम पाठ है थ है कि उत्तर के आता उत्तर जो सिद्धांत आता होगा की तो वो सिद्धांत ही या सिद्धांत माने विज्ञानवादी उसके व्याख्या करते हुए कहा के उत्तर के लिए तत्र उत्तराधम मान उत्तर के लिए उत्तर देने के लिए प्रश्न किया हमने स्वीकार किया तो क्या आपत्ति हो तो इसका उत्तर देने के लिए सिद्धांत पूर्व उत्तर सिद्धांत माने आप वेदांति नहीं अभी वेदांति चुपचाप है विज्ञानवादी बहुत द्वारा खंडन किया जा रहा है इसको ठीक है बोलेंगे सिद्धांत में तुमने जो कहा ठीक है किंतु ज्ञान में जो तुमने कड़गर कहा जैसे विषय नहीं है विषय उत्पन्न नहीं होते वैसे ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता स्थायी ज्ञान मानना पड़ेगा यही अंतर आएगा उच्यते ग्रंथ से कहा उच्यते निपति आलम अभिमत घटाधेर अमित अनालबन वैचित्य वैचित्र अहेतु कहना है कहते हैं जो निमित्त बना हुआ है ज्ञान में निमित्त मान तो बाह्य विषय को निमित्त प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत ज्ञान में आलम्बन का अभिमान है तुम्हें ज्ञान में आलम्बन बनता है कौन बाह्य विषय है ये जो अभिमान है केवल इस काम घटाधिर जो घटा दी है अभिमान का विषय बने हैं हम ज्ञान का निमित्त नहीं मानते उसको। ज्ञान के लिए नहीं है वो वैचित्रेतुत्व तो ज्ञान में वह का हेतु नहीं होता है वो बाह्य विषय है अस्मा भी हम ऐसे स्वीकार करते हैं हमारे द्वारा ये स्वीकार किया जाता तो भार ने भार ने है विज्ञान बाद में कहा खतम करके शंका करेगा ठीक है घटाधेर वैचित्र्य हेतु प्रश्न पूर्व हेतु आ घटादी में वैचित्र का अहेतु मानने लगे ज्ञान में वैचित्र का कारण घटादी नहीं है करके विज्ञानवादी कहा उसमें प्रश्न करेंगे भाई कथम ये प्रश्न किया तो उत्तर देगा वो ठीक है कथम प्रथम भूत दर्शन और परमार्थ दर्शन वो तो भूत दर्शन उत्तर है भूत दर्शनार्थ ने परमार्थ दर्शन दर्शनाथ दर्शन एक हम वास्तविक दर्शन में बोल रहे हैं प्रति मात्र को लेकर के नहीं बोल रहेगी घट जो है ज्ञान के लिए विषय होता है वास्तव तो में घट है कि नहीं हम विचार करते हैं, हम यथार्थ देखते हैं नाम की वस्तु मिलता नहीं हाँ घट ढूंढते हैं तो मिट्टी मिलती है हम परमार्थ देखने वाले हैं जैसे प्रतीति हो रही वैसे माने तो सर्प को भी मानना पड़ेगा रज्जु में सर्प को मानना पड़ेगा प्रती के आधार पर चलेंगे दिखता है ना सर्प भय भी होता है तो मानना पड़ेगा माना जाता है कि नहीं प्रती के आधार पर वस्तु का निर्णय नहीं होता है और विचार करना वास्तव स्तर पर है कि नहीं है विचार करके देखेंगे तो है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी घट है कि नहीं विचार करेंगे तो मिट्टी मिलेगी घटने भूत दर्शन यह है कहा, परमात्म दर्शन प्रपंच है जो वास्तविक दर्शन व्याख्या है विशेष विस्तार करता है विज्ञानवादी क्या होता है दर्शन कहा नहीं कहा नहीं घटो यथाभूत मृद रूप दर्शने सती यथाभूत मृद रूप दर्शने सति घटो नास्ती जैसा स्वरूप है घट करके ढूंढते मिट्टी तो मिलती है वह तो यथात स्वरूप मिट्टी है उससे अतिरिक्त रूप से घटनाओं के कोई वस्तु तो है नहीं फिर वो घट कैसे निमित्त बनेगा ज्ञान के लिए है ही नहीं तो घट ज्ञान के लिए वस्तु है।, है नहीं वो तो तुमने तो प्रती के आधार पर माना किसके आधार पर तुम्हें दिखाई पड़ा जैसे ऐसा मानो तो किंतु जिसको घट कहा जा रहा है जब टटोल के देखो ना घटना में भी वस्तु मिलना ही नहीं है फिर क्या निमित्त बनेगा ज्ञान के लिए ठीक अस्वाषा यथा अश्व ये निग्री दृष्टान है जैसे घोड़े से बाईस भिन्न होता है इस प्रकार नहीं है? या तो खो जाता है पट होगा तमुख अथवा पट बोलते धारा से अतिरिक्त नहीं सिद्ध होता जब धागा दृष्टि में तो पट खो जाए वस्तु ने तो क्या ज्ञान के लिए अंश भी खो जाता है तंत्र भी खो जाता है अंश में एवं उत्तर उत्तर भूत दर्शन है इस प्रकार उत्तर उत्तर जो वास्तविक दर्शन का देखते जाएंगे हम कारण दृष्टि में चले जाएंगे जाने पर आस शब्द प्रत्यय निर्धार जहां तक शब्द प्रत्यय की गति निरोध होती है वहां तक चलते रहेंगे उसका कारण वो, वो खो जाएगा वो आ जाएगा वो खो जाए जाएगा समाप्त होगा ज्ञान की धारा भी समाप्त हो जाएगी उस स्थिति में नहीं बहन बदलाव उस स्थिति में कोई निमित्त नहीं मिलेगा आगे ये बताया था टीका तंत्र वैधर्म दृष्टान्तम वैधर्म दृष्टान यथास्वाद महिषा का कहा था घट से मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं होता जैसे घोड़े से भाईस भिन्न होता है भाई भिन्न होती है ऐसा नहीं होता ये कहा घटे दर्शन न्याय पटे भी दर्शन घट में जैसे का हो जाता है पट में भी जैसे का जब तंदु दृष्टि हो जाए तो घट दृष्टि समाप्त हो जाती जिसको पट बोलते है देख रहे थे प्रती बोल रही थी ऊपर पर जैसे रद्द में सर पर तो वैसे पट दिख रहा है पटना में वस्तु नहीं है अधिष्ठान ज्ञान होगा अधिष्ठान क्या है जैसे उस सर्प का जैसे रज्जु होता है अधिष्ठान इस प्रकार है हो जाता है घटाधि नाम शोकार असतान घटादि जो होते हैं अपने कारण से अतिरिक्त रूप से नहीं होते है, असत होते हैं जैसे रज्जु का सर्प रजु रूप से तो दिखाई पड़ है कि अपने रूप से नहीं होता ठीक है प्रकार है घटाधि नाम शोकार व्यति का असतान Osionfish. अपने कारण से अतिरिक्त रूप से न होने वाले जो असत है घटाधी ऐसे घटाधिक न प्रत्यय जो है न प्रत्यय वैचित्रत ज्ञान में वैचित्र कहते का का विषय हो नहीं सकते विषय नाम तो वस्तु नहीं होते अपने कारणों से अतिरिक्त रूप से विषय है तो घटाधि प्रत्येवत प्रत्यंतरणी इसी प्रकार घटाधि ज्ञान जो है बिना विषय का ही है अन्य भी जो भी विषय होंगे जिसका आप विषय बना करके ज्ञान प्राप्त करोगे अन्य विषय ज्ञान भी चित्र होते हैं प्रत्येव विशेषा एक दृष्टांत दे दिया बाकी जितने भी ज्ञान होंगे पट ज्ञान चट ज्ञान मट ज्ञान जितने भी ज्ञान होंगे प्रत्यक्ष समान होने से ज्ञानत्व समान होने से वास्तव आलमन बदता वास्तविक आलमन नहीं वहां कोई वास्तविक आलमन नहीं रहेगा केवल प्रतीति में बोला जा रहा है जैसे दिख रहा है वैसे बोला जा रहा है वस्तु स्थिति में नहीं सकता है मंत्री ऐसा बनना चाहिए भूत दर्शन यौक्तिकम तत्व दर्शन भूत दर्शन होता है युक्ति के आधार पर तत्व दर्शन को कहते हैं भूत दर्शन यथार्थ दर्शन हमें युक्ति लगा करेंगे घड़े में देखा तो मिट्टी नहीं तो है की वस्तु नहीं है क्या ज्ञान में निमित्त बनना कुछ नहीं होता है यथार्थ दर्शन यौक्तिकम तत्व युक्ति सिद्ध है दर्शन तो निमित अनियमित व्याख्या इसलिए इससे सिद्ध हुआ किए जब यथार्थ दर्शन पहुंचेगा ही नहीं क्या अभूत दर्शन अथवा ऐसा भी हो सकता है निमित्त से अनियमित्व इश्यते भूत दर्शना पदार्थ लगा करके पूर्व करके अभूत दर्शना पाठ हो तब लग जाता है बोला चाहता है अभूत दर्शनाथवा अथवा अभूत दर्शनार्थ जो वस्तु तो है वो दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो निमित्त नहीं बनता ये बोलना चाहता है अभूतार्थ बाह्यार्थ अभूत का दर्शन है वस्तु नहीं है अयथार्थ तो दर्शन हो रहा हो यथार्थ तो नहीं है इसलिए निमित्त नहीं मतलब विज्ञान के लिए कहा जैसे रजवाद हो सर्पादी है जैसे रजवादी में सर्पादी होते, होते उस प्रकार है न होता हुआ देखा है इसलिए वो वित्त नहीं होता वास्तविक निमित्त नहीं होगा वास्तविक निमित्त नहीं सकते वस्तु नहीं होगा टीक परिष्ठाने सर्पादे आरोप दर्शनार्थ नो तो दर्शन तो तो रज्वादि अधिष्ठान के होने पर रज्वादी जो अधिष्ठान के होने पर सर्पादि आरोप दिखाई पड़ते अगर रज्जु न हो तो सर्प नहीं दिखाई देगा यथा रज्वादो अधिष्ठाने सती लगा देना अधिष्ठान के होने पर सर्पाधे आरोपित से दर्शन सर्पादि जो आरोपित वस्तु होता है दिखाई वस्तुतो दर्शन वास्तव में उसका दर्शन नहीं है में दर्शन नहीं है वो तो प्रती के आधार पर देखा है वास्तविक सर्व होता ही है दर्शन ना वो जो न तस् वस्तु प्रति आलम्बन तुम निष्ठान ज्ञान के प्रति वास्तव में वह आलम्बन नहीं हो निमित्त नहीं हो सकता तो रज के माने पर हो रहा है वो अकेली सत्ता नहीं उसकी हो पर बाहर आरोपित दर्शन सम्मतप कहते देखो बाहर दर्शन जो होता है तुमने कहा घटपटादि दर्शन का ज्ञान घटपटादि सहित होता है करके अनुमान करेगा का का बाह्यार बाह्य अर्थ दर्शन होता है बाह्य का निमित्त होता है निमित्त जो तुमने कहा बाह्य का जो ज्ञान होता है बाह्य का उसमें निमित्त बनता है जो कहा तुमने उसमें क्या होगा वो आरोपित दर्शन दिखाई पड़ता आरोपित दर्शन दिखाई पड़ता है वो ज्ञान बाह्य अर्थ दर्शन बाह्य अर्थक ज्ञान सर्प का जो ज्ञान हो रहा है आरोपित का ज्ञान हो रहा है वो वास्तविक का ज्ञान नहीं होगा वास्तविक सर्प होना जरूरी नहीं जैसा देखा यह होगा बाह्यार्थ दर्शन पक्ष बना दिया बाह्यार्थ निमित्तकम आरोपित दर्शन उत्पाद आरोपित दर्शन होने से बाह्यार्थ निमित्तक जो दर्शन हो रहा है आरोपित होने से सम्मतव सम्मा क्या ये रजु सर्प रजु सर्प जो हो रहा है दर्शन है आरोपित दर्शन है जितने भी आरोपित दर्शन हो ये बाह्य दर्शन होंगे आरोपित है, उवे, उवे जैसे रजाद अधिष्ठान सर्पाधे आरोपित दर्शन नर्शन वास्तविक दर्शन नहीं होता है रज्ज के सर्प का इसी प्रकार जो घटादि विषय होंगे वास्तविक दर्शन नहीं है आरोपित तो है मिट्टी आदि को होने पर घटादी की सत्ता है अकेली सत्ता नहीं है एक नंबर आरोपित से बन न तो पारमार्थ से बना है परमार्थ वस्तु नहीं हो सकता आरोपित है, है इस प्रकार घटा आरोपित है मिट्टी में पट आरोपित है तत्व में सारा आरोपित है वस्तु तो होता ही नहीं क्या उसके निमित्त बन, बन रहा है वास्तविक निमित्त नहीं बनता प्रतीति के लिए निमित्त बन रहा है वो तो प्रतीति के निमित्त है वो वास्तविक नहीं है दो नंबर के टिप्पणी है प्रत्यावन और तो प्रदि का प्रत्यावन स्व विषय ज्ञाने वैचित समार्थम अपन विषय करने वाला जो ज्ञान है स्व विषय ज्ञान है स्वयं विषय जिस ज्ञान के न घट को घट विषय ज्ञान में आलम्बन बनता है घट करके तुमने जो कहा स्व विषय ज्ञान है संपादक और तुम मिषय ज्ञान में अपने को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उस ज्ञान में वैचित्र संपादक नहीं होता है बाह्य पदार्थ वास्तविक वैचित्र लाने के लिए होगा जैसे ऋतु का सर्व दिया अतिष्ठान ज्ञान अपेक्षा ज्ञान जान अपेक्षा करके, अतिष्ठान ज्ञान, अपेक्षया अतिष्ठान ज्ञान की अपेक्षा से तो हो जाएगा ऐसी तरीके किष्ठान ज्ञान में नहीं आगे अपेक्षया पर अदर्शना ज्ञान प्रति आलम भाई पशिव रज्वान्या जैसे यदि रज्जु सर्व का दृष्टान देख रहे उसी प्रकार तथे अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा या जो भी बाह्य विषय की अपेक्षा रखता है खाली घट तो का ज्ञान नहीं होता चंद्र के साथ पट का ज्ञान हो रहा है खाली पट का ज्ञान नहीं, हो नहीं होता जैसे रज्जु के साथ तो सर्व का ज्ञान हो रहा है मान केवल सर्व का के ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार है तथा उसी प्रकार तथे पूर्व दृष्टांत दे दिया है जो का उसी प्रकार अधिकार्थ को दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखेगा वास्तव में जो सर्व दिखा होता है वास्तव में रुजु दिखाई पड़ती है सर्व तो नहीं दिखता वास्तव में वो तो प्रती के आधार पर बोला जाता है ऐसे यहां भी है परमार्थ को आदर्शमाध घटा दी वस्तु वास्तव में दर्शन न होने से बाह्यादर्श ज्ञानम प्रति आलम्बन भ्रांति बाह्य में ज्ञान के प्रति जो आलम्बन जो बोला तुमने बाह्य विषय ज्ञान के प्रति आलम्बन होता है कहा निमित्त तो बनता है कहा वो भ्रांति विषय है वो भ्रांति ज्ञान का विषय बना होता है ज्ञान का विषय नहीं था रजवान सर्पाधिवत कहा जैसे रजादि रजवान विवा सर्पाधि इत्यादि कहा जैसे रजवादि में सर्पाधिक ज्ञान होता है वो भ्रांति दर्शन है इसी प्रकार है भ्रांति इत्यादि कहा टिप्पणी अधिष्ठान ज्ञान अक्ष अधिष्ठान रूप ज्ञान व्यतिरिक अधिष्ठान रूप ज्ञान से अतिरिक्त रूप से भ्रांति दर्शन है अधिष्ठान सहित होगा तो ठीक है अगर अधिष्ठान रहित ज्ञान होगा तो अधिष्ठान सहित होगा तो अधिष्ठान का भ्रांति खाली रजु सहित ज्ञान मानेंगे सर्व का तो रजु का ज्ञान हुआ हो और रजु से अतिरिक्त ज्ञान मानेंगे तो भ्रांति हो सर्व का ज्ञान भ्रांति दर्शन सारे हेतु के सहता है विषय को तो जो हेतु दिया है भ्रांति विषय होने का कल्पित है कहा तो यह हेतु में सिद्ध करता है पर अभावे अभावाद कहते हैं भ्रांति अभावे अभाव भ्रांति न होने पर वस्तु नहीं होता भ्रांति सिद्ध वस्तु भ्रांति के अभाव में नहीं होता जैसे भ्रांति कालीन है भ्रांति के अभाव में सर्प गायब हो जाएगी वैसे यहां तुम्हें भ्रांति है जैसे कि तुम बाह्य विषय को देख रहे हो कहा उत्तम हेतु भ्रांति के अभाव में बाह्यार्थ प्रकाशित नहीं होता बाह्य अर्थ दिखता नहीं है जैसे पे सर्प का दृष्टांत दिया है प्रांतिकालीन सर्प भ्रांति नहीं होगा तो सर्प नहीं दिखेगा भ्रांति जन्य है इस प्रकार जो कहा था येतु उसी को विस्तार करते नहीं इत्यादि कहा नहीं सुख समाहित मुक्तारा भ्रांति दर्शन भावे आत्मविद्व को बायो आकर उपलब्ध के एक व्यक्ति हो रहा समा एक अवस्था में प्रांति दर्शन का अभाव है उन्हें भ्रांति दर्शन नहीं है प्रांति दर्शन का अभाव अपने से भिन्न वस्तु भी नहीं दिखता हूं दर्शन होता तो भिन्न वस्तु दिखता अपने से भिन्न वस्तु भी नहीं दिखता हूं ठीक है देहाभिम बाहर अद्वैत की प्राप्त बाहुता शंका करता है चाहे श्रोता दी शंका है क्या बोलते हैं देहाभिमान देखो भाई तुम अद्वैत अद्वित बोल रहे हो देहाभिमान है कि नहीं तुम्हें मनुष्य बुद्धि है तुम्हें देहाभिमान तो विज्ञानवादी बहुत उत्तर दे रहा है पूछ रहा है देहाभिमान बो जो देहाभिमानी होगा तो व्यक्ति उसका बाह्यार्थ प्रति भानक हो क्या बाह्यार्थक का ज्ञान निश्चित है जो देहाभिमान होगा जिसको वो बाह्यभिषेक का ज्ञान जरूर होगा उसको नहीं होता काम से काम नहीं चलेगा घट भी पट भी है मटपी सब उसके लिए देहाभिमान बह्यार्थ प्रतिभा बाह्यार्थ का ज्ञान निश्चित है प्रतिभा मन ज्ञान निश्चित है, रंग से अद्वैत दर्शनों की जो अद्वैत द्रष्टा विज्ञानवादी बहुतों को बोलता है बाह्यार्थवादी बहुत अद्वैत दर्शी तुम एक ही विज्ञान मानते हो किसी मानते हो अद्वैत दर्शन है तुम्हारा अद्वैत दर्शनोपी तत्प्रतिभा इसलिए क्या होगा बाह्यार निर्विघन सिद्ध हो जाता है प्रत्यु विघ्न रहित सिद्ध हो जाता है बाह्या रहेगा उसको अद्वैत दर्शी को भी रहेगा बाह्य अर्थ रहेगा क्यों विमान है बाह्य अर्थ ज्ञान जरूर है उसको बाद नहीं कर सकता इस बात में देहाभिमान है और बाह्य अर्थ ज्ञान नहीं होता है यह बात नहीं है बाह्य अर्थ ज्ञान होता तो बाह्य अर्थ भी है विज्ञानवादी बहुत होता है जब बाह्य अर्थ ज्ञान हो रहा है बाह्य अर्थ भी है देहाभिमान तो है तुम्हें मैं अद्वैतवादी हूं करके बोल रहे हो देहाभिमान लेके भाई बोल रहे हो देहाभिमान को ये भी रहेगा पाई आर भी रहेगा एक शंका करके कहा अरे बाबा नहीं उन्मत्त अवगतम वस्तु अनुत्पत्तरे न भी तथा करने तुम तो अभी उन्मत्त के समान हो उन्मत्त ने जो वस्तु को जाना पागल ने जो वस्तु को जो समझा जो विवेकी होगा वही समझे ऐसी बात नहीं है उसका दूसरे ढंग से होता है तो समझता है है ज्ञान होता अनुपात अनुपत्त उन्मत्त हो भ्रांति ज्ञान होता है ठीक तो, है ठीक है सात नंबर चित्र सात नाम अच्छा चार नंबर देहाभिम मुक्तोंग्यतया जीवन ग्राह्य तद्यवहार देहाभिम ता ता तो दे अभावे, आपने ऐसा बोला था भ्रांति के अभाव होने पर ये बस्तु नहीं होता, ये कहा था भ्रांति जन्य वस्तु नहीं होता उसमें व्यविचार दोष देने जा रहा है हेतु तो में व्यविचार दोष देने जा रहा है साध्यावृत्ति हेतु है बोलना चाह रहा है ये विज्ञानवाद ने जो अनुमान दिया था उसमें व्यविचार दोष देना चाहते है कैसा मुक्तो योग्यतया जीवन ग्राह्य मुक्त व्यक्ति भी जीता हुआ ही रहना पड़ेगा अभी जीवन जीवित अवस्था में वो यद्यपि वो अद्वैत में पहुंचा हुआ है फिर भी जीवित अवस्था में है ना योग्यता उसमें है जीवित की योग्यता है उसमें योग्यतया जीवन ग्राह्य जीवित समझना पड़ेगा उसको ग्रहण करना होगा तस्व्यवहार क्यों वो व्यवहार कर रहा है मुक्तो अभी है क्यों व्यवहार कर रहा है व्यवहार देहाभिमान काल देहाभिमान भी कल्पना कर।, कर रहा है तो देहाभिमान काल तेरह जब व्यवहार हो रहा है देहाभिमान है तेरह देहाभिमान है तो बाह्या तो ज्ञान भी होगा इसलिए अद्वैत दर्शिनी जो अद्वैतृष्टा है तुम अद्वैत दर्शनी सप्तुमता अद्वैत में भी उसमें है जो मुक्ता है उसमें भी भ्रांति अनास रहे का अनाश्रय होने पर क्या होगा भ्रांति नहीं माना जाएगा उसको देहाभिमानदभाव भाना का अभाविश्रय मानने पर तदभावे भारत भी विचार भ्रांति का अभाव नहीं होता था हमने कहा भ्रांति नहीं है उसको किन्तु विषय हो रहा है संगते कहा देहाभिमान था अच्छा तो उसका उत्तर देंगे का समर्थनार्थम उत्तम अर्थापत्ति प्रथम दर्शनियम इतिहास हमने जो दो अर्थापत्ति प्रमाण दिया था बाह्यार्थ के समर्थन करने के लिए बाह्य अर्थवादी बहुत तो कहते हैं बाह्यार्थ समर्थनार्थम बाह्य अर्थ है करके हमने जो अर्थापत्ति अगर बाह्य विषय अनेकता में हो ज्ञान अनेक रूपता नहीं आनी ज्ञान में अनेक रूपता है विषय है कभी तो और अग्नि न होती तो जलना नहीं होता जल रहा है अग्नि भी है तो कैसे इसका क्या समाधान होगा बाह्य तो नहीं है करके बोल रहे हो आपने दो अर्थापत्ति दिया था मेरा इति कथम निरसन उसका खंडन कैसे होगा अर्थापत्ति का खंडन कैसे हो पाएगा यह शंका की उसके उत्तर द्व दर्शन संक्ले उपलब्ध प्रत्युत इसी के माध्यम से क्या होगा वो तो प्रांति दर्शन का काल है प्रांति दर्शन न होने पर नहीं हो सकता इसी के माध्यम से द्वैत दर्शन और दुख ये सब खंडित हो जाता है आ, कैसे टीका तत्वदर्शी नाम स्वर्णातिरिक्त वस्तु अनुल जो तत्वदर्शी होते हैं उनसे ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं होता उनके पास एक ही वस्तु होता ज्ञान जो तत्वदर्शी है वास्तु ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु न होने तत्वदर्शी नाम अतिरिक्त वस्तु अनुग्रह प्रदर्शन है ना मान से पूर्ण माने ज्ञान ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं हो सकता ये हमने दिखाया इस प्रदर्शन के द्वारा वैचित्र दर्शन कहा उसके तत्व दृष्टा को वो तो ज्ञान से अतिरिक्त है नहीं उसके पास तत्व दृष्टा में ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं इसलिए वैचित्र दर्शन भी उसको नहीं होगा और उसको दुख भी नहीं होगा उसको तो ज्ञान है उसके पास तेरा अनु अर्थात अर्थापत माने उसके बिना नहीं हो सकता तो अर्थात अर्थापत्ति को मान लेते उसके बिना भी हो गया अर्थात अर्थापत्ति माने बिना भी हो जाता है ज्ञान अद्वैत दर्शन में ज्ञान ही ज्ञान रहता भी सब होता नहीं है चिंता हो जाता एक छह की टिप्पणी करना वस्त्रों वस्त्रो अभावेगा ज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु के वास्तव में अभाव होने के कारण से तो अर्थापूर्ति नहीं हो सकती है ठीक है व्यवहार दृष्टि से मानेंगे प्रतीयों विषय। वस्तु दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सकता बाह्य विषय है ही नहीं क्योंकि व्यवहार दृष्टि से व्यवहार चल रहा है ज्ञान भी व्यवहार करेगा तो उस दृष्टि से व्यवहार दृष्टि वास्तविक दृष्टि में तो उसके पास ज्ञान ही है तो तो व्यवहार दृष्टि से देखने पर पूर्व भ्रम समारोहित स्वप्नभ एवं संवेदन वैचित्रम कहते हैं जैसे दृष्टि हैं पूर्व भ्रम के द्वारा आरोपित वस्तु को देखता है किसको वस्तु सत्य नहीं पूर्व में भी ऐसे भ्रम हुआ था पहले भी हुआ था उसके पहले भी हुआ था उसके पहले भी हुआ था नाधिकाल से चल रहा है वो पूर्व पूर्व भ्रम होगा उत्तर उत्तर भ्रम के लिए कारण बन जाता है पूर्व भ्रम समारोपित हम पूर्व भ्रम के कारण आरोपित जो होता है स्वप्नबदेव जैसे स्वप्न में दिखता है स्वप्न वस्तु तो होता नहीं तो है किन्तु वस्तु जैसा हो के भाजता है पहले ऐसे देखा था ऐसे हो जाता है कुरुभ्रम है कुरु भ्रम से होने वाला है ऐसे यहां भी है स्वर्म वस्तु तो न होते हुए भी वस्तु तो जैसा लगता है ना ठीक इसी प्रकार वस्तु तो न होते भी भ्रम चल रहा है अनाधिकाल इसे पहले भी देखा था उसका संस्कार था इसलिए ऐसे दिखा मान्यता आ गई उसके पहले भी ऐसे संस्कार हुआ था संस्कार था मान्यता आ गई पूर्व भ्रम स्वप्न पद संवेदन है ज्ञान में वैचित्र का कारण बन जाएगा जैसे स्वप्न में आ जाता है वस्तु का होने पर भी होता है क्यों पूर्व संस्कार के बल पर है वो ठीक इस तरह जागृत में भी ऐसा नहीं है स्वप्न के समान ही संवेदन में आ जाता है दुखम च व्यवहारांगम ये अन्यथा प्रति दुख जो व्यवहार का अंग होता है अन्यथा सिद्ध तो हो गया दुख व्यवहार का अंग है पार्थिक अंग नहीं है दुख अन्यथा सिद्ध हो जाएगा पार्वार्थिक नहीं हो सकता वास्तविक नहीं हो सकता है और व्यवहार है तो अर्थापत्ति नहीं लगता अन्य प्रकार से बाह्य वस्तु के बिना ज्ञान में वैचित्र नहीं आ सकता है बाह्य वस्तु काल्पनिक है वास्तविक का नहीं है भ्रांतिजन्य है उससे भी ज्ञान में वैचित्र आ जाएगा दुख जो है व्यवहार का अंग है या पार्थ नहीं मांग सकते हैं अन्य प्रकार से से अर्थापत्ति नहीं करती है अन्य किसी भी प्रकार से सिद्धल हो तब अर्थापत्ति लगती है आठ और नौ आठ ने कहा व्यवहार विषय दुख जो है व्यवहार विषय है परमार्थिक नहीं है परमार्थ काल में कोई दुख नहीं होता अन्य माने परमार्थ बाह्यार्थम अंतरे अंतराये वास्तविक बाह्यार्थ विषय को स्वीकार किए बिना भी सिद्ध हो जाता है भ्रांतिजन्य विषय को लेकर के ज्ञान में वैचित्र आ सकता है तो इसके लिए वैचित्र होने के कारण वास्तविक वस्तु बाहर है मांगने की आवश्यकता नहीं है हमारा कहना है वास्तविक वस्तु नहीं है बाहर बाले ने कहा दो कार्य का और कहेगा जो कुछ कहना होगा विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु में करके बोलेगा दो कार्य का और है उसके बाद सिद्धांतिका सिद्धांत बोलेंगे इनके उत्तर में क्या बोलना है क्या, क्या करना है सिद्धांत आ गए अट्ठाईसवीं कारिका से समय हो गया है उत्तर है द्रम करणे मेवा भद्रम पश्चेमाक्षे स्पष्ट दुर्गशेम देवित